श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद छियानबे हिंदू मुसलमान ईसाई ये सब अनेक मार्गों से होकर एक ही जगह जा रहे हैं अपने भाव की रक्षा करते हुए उन्हें हृदय से पुकारने पर उनके दर्शन होते हैं विजय की सास कहती है तुम बलराम आदि से कह दो साकार पूजन की क्या जरूरत है निराकार सच्चिदानंद को पुकारने से ही काम सिद्ध हो जाएगा मैंने कहा ऐसी बात मैं ही क्यों कहूं और वे ही क्यों सुनने लगे रुचि भेद के अनुसार अधिकारियों में भेद देखकर एक ही चीज के कितने ही रूप कर दिए जाते हैं मणि जी हाँ देश काल पा और पात्र के भेद से सब अलग अलग रास्ते हैं परंतु चाहे जिस रास्ते से आदमी जाए मन को शुद्ध करके और हृदय से व्याकुल हो जब उन्हें पुकारता है तो उन्हें पता अवश्य है पाता अवश्य है यही बात आप कहते हैं कमरे में श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए हैं जमीन पर मुखर्जियों के संबंधी हरि तथा मास्टर आदि बैठे हैं एक अनजान आदमी श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके बैठा श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा था उसकी आँखों के लक्षण अच्छे नहीं थे बिल्ली जैसी कंजी आँखें थी श्री राम कृष्ण से देखूँ तो जरा तेरा हाथ सब कुछ तो है बड़े अच्छे लक्षण हैं। मुट्ठी खोल जरा अपने हाथ में हरी का हाथ लेकर जैसे तौल रहे हो। लड़कपन अब भी है दोस्त अभी तक तो कुछ नहीं किया भक्तों से हाथ देकर मैं कह सकता हूँ कि अमुख खल है या सरल हरी से क्या हुआ तू ससुराल जाया कर अपने स्त्री से बातचीत किया कर और इच्छा हो तो जरा आमोद प्रमोद भी कर लिया कर मास्टर थे क्यों जी मास्टर आदि हंसते हैं मास्टर जी नई हंडी अगर ख़राब हो जाए तो उसमें दूध फिर नहीं रखा जा सकता श्री राम कृष्ण से अभी खराब नहीं हुई यह तुमने कैसे जाना मुखर्जी दो भाई हैं महेंद्र और प्रियनाथ ये नौकरी नहीं करते उनकी आटे की चक्की है प्रियनाथ पहले इंजीनियर का काम करते थे श्री राम हरी से मुखर्जी भाइयों की बात कह रहे हैं श्री राम कृष्ण हरी से बड़ा भाई अच्छा है ना बड़ा सरल है हरि जी हाँ श्री राम कृष्ण भक्तों से सुनता हूँ छोटा बड़ा कंजूस है पर यहाँ आकर कुछ अच्छा हुआ है उसने मुझसे कहा मैं पहले कुछ नहीं जानता था हरि से क्या ये लोग कुछ दान आदि करते हैं हरि ऐसा कुछ दिख तो नहीं पड़ता इनके जो बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया है वे बड़े अच्छे थे दान ध्यान खूब करते थे श्री रामकृष्ण मास्टर आदि से किसी के शरीर के लक्षणों को देखकर कहा जा सकता है कि उसकी बन जाएगी या नहीं खल होने पर हाथ वजनदार होता है नाक बैठी हुई होना अच्छा नहीं शंभू की नाक बैठी थी इसीलिए इतने ज्ञान के होने पर भी वह सरल न था कबूतर जैसा वृक्षस्थल टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ मोटी कुहनी तथा बिल्ली के समान कंजी आंखें खराब लक्षण है ओठ अगर डोमों के जैसे होते हैं तो उसकी बुद्धि नीच होती है विष्णु मंदिर का पुजारी कुछ महीने के लिए बदले में काम करने आया था उसके हाथ का मैं खाता नहीं था एका एक मेरे मुंह से निकल गया वह डोम है इसके बाद उसने एक दिन कहा हाँ मेरा घर डोम टोले में है मैं डोमों की तरह सूप इत्यादि बना लेता हूँ और भी बुरे लक्षण हैं एक आंख का काना होना तिस पर वह भी कंजी आँख काना फिर भी अच्छा है परंतु कंजा बड़ा खतरनाक होता है महेश्वर का एक छात्र आया था वह कहता था मैं नास्तिक हूँ उसने हृदय से कहा मैं नास्तिक हूँ तुम आस्तिक होकर मेरे साथ चर्चा करो तब मैंने उसे अच्छी तरह देखा देखा उसकी आँख बिल्ली जैसी थी चाल देख भी अच्छे और बुरे लक्षण समझे जाते हैं श्री राम कमरे से बरामदे में आकर टहलने लगे साथ मास्टर और बाबूराम हैं श्री रामकृष्ण हाजरा से एक आदमी आया था मैंने देखा उसकी आंखें बिल्ली जैसी थीं उसने मुझसे पूछा क्या आप ज्योतिष भी जानते हैं मुझे कुछ कष्ट मिल रहा है मैंने कहा नहीं तुम वराहनगर जाओ वहाँ इसके पंडित हैं बाबूराम और मास्टर नीलकंठ के नाटक की बात कह रहे हैं बाबूराम राम नवीन सेन के घर से दक्षिणेश्वर लौटकर कल रात को यहीं थे सुबह श्री राम के साथ दक्षिणेश्वर में नवीन योगी के यहाँ नीलकंठ का नाटक उन्होंने देखा था श्री राम मास्टर और बाबूराम थे तुम लोगों की क्या बातचीत हो रही है मास्टर और बाबूराम जी नीलकंठ के नाटक की बातचीत हो रही है और उसी गाने की बात श्यामापदे आस नदी तीर वास श्री राम कृष्ण बरामदे में हैं टहलते हुए एकाएक मणि को एकांत में ले जाकर कहने लगे ईश्वर की चिंता में जितना दूसरे आदमियों को भाव मालूम न हो उतना ही अच्छा है एकाएक यह कहकर श्री राम कृष्ण चले गए श्री राम कृष्ण हाजरा से बातचीत कर रहे हैं हाजरा नीलकंठ ने तो आपसे कहा है कि वह आएगा श्री राम नहीं रात में जागता रहा है ईश्वर की इच्छा से आप आए तो दूसरी बात है श्री रामकृष्ण बाबू राम से नारायण के यहाँ जाकर मिलने के लिए कह रहे हैं आप नारायण को साक्षात नारायण देखते हैं इसीलिए उसे देखने को व्याकुल हो रहे हैं बाबूराम से कह रहे हैं तो बल्कि एक अंग्रेजी पुस्तक लेकर उसके पास जाना